DIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम आजादी के दीवाने कुंवर सिंह जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय हम किसानों का महाजनन से बदला ले गए इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिली जिंदाबाद इंकलाब हमका सिपाहियों के साथ मिलके लड़े चाहिए महाजनन के बही खादों को जराय डारों 1857 भारतिय इतिहास का वो समय है जब इस्ट इंडिया कंपनी के शोशन और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमीदारों, किसानों, काश्टकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था बैकपुर में 34 वी इन्फेंंट्री के सिपा ही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चाड़ गए थे कि यह देखकर अंग्रेजों के खलाफ पूरा देश धदाक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी भारत माता के कई सपूत आ गया आए जैसे जगदीशपुर के कुमर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया जगदिशपुर दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा जनता बगावत करने लगी कहा जाता है कुमार सिंह और जगदिशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई जिससे अंग्रेज और खफा हो गए पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे तुम लोगों ने फौज को एक कट्टा किया तो हम तुम्हारा हम तमाम कर उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था मस्ती की थी छिड़ी रागनी आजादी का गाना था भारत के कोने-कोने में होता यही तराना था उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था 1777 ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे उनके ऊपर धीरे-धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया अंग्रेज उनसे खफा थे पर आम जनता बहुत खुश थी उन्होंने क्या पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है हैं अब अ, हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे वो समझौता करने वालों में से नहीं है हम्म ठीक कहते हो भाई अभी देखा नहीं जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे हां मुझे भी लगता है उमर सिंह जरूर लड़ेंगे कोई साथ दे या ना दे hmm. कुमार सिंह चार भाई थे वो सबसे बड़े थे दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे वे हमेशा उनके साथ रहते थे जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी बढ़ बहादुर बाहरकिशनवा अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजों के छक्का छुड़ा देलेस रेका अब हमार कुंवर सिंह का करें अरे सुने में आइल बा के कुंवर सिंह के सब खबर होई गईल बा कबो कुछ होई सके ना अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं हमें क्या आदेश है हम क्या कहते हो अमर सिंह यह बड़ी मुश्किल की घड़ी है सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं आपकी क्या राय है भैया सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो-दो हाथ हो जाएं काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को روند देते हैं हम्म ठीक कहते हो अमर सिंह रहीम खान जी हुजूर सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिलें जी हुजूर तो ठीक है आरा चलने की तैयारी करो 26 जुलाई 1857 आरा में कुंवर सिंह की कोठी चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें आप सब ने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है हरकिशन सिंह और रणजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है यह दोनों सैनिकों का नित्यत्व करेंगे आगे बढ़िये सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है फिर पूरे देश से मैंने जहांसी की रानी लक्ष्मी वाई नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा सैनिकों की चहल-पहल बढ़ गई तभी सैनिकों की तरफ से हर किशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए ادب से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ مخاطब हुए साथियों आप सब ने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है उनके यहां रहते हुए हम स्वाधीन नहीं है हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से दब गए हैं अब चल शुरू होती है क्रांति भारत माता की जय भारत माता की जय कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देसी सिपाहियों ने अंग्रेजी फोजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जम कर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुमवर सिंग ने कैप्टन डन्वर की फोज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतह के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई चारों ओर सन्नाटा छा गया लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी कुमार सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा फिर फौज संगठित की देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आ गए लोगों का जोश देखकर मिर्ज़ापुर रीवा बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची कोवासी जिंदाबाद कोवासी जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कोवर सिंह मौजूद हैं इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं हमने कुछ फैस ले लिए हैं कि हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुखबला करें खुदा जानता है कि आजम गड़़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था कि हम आजम गढ़ की मिल किियत बाबू कवरसिंग के सुपुर्त करते हैं चाहते हैं कि बाबु कोवरसिंह आजम गड़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बहर करें बेगम सह आपके इस सम्मान से हम आपके ऐसान हैं आपने एक नई जमीन दी है अल्लाह को मंजुर होगा तो हम आज़मगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे कुंवर सिंह जिंदाबाद कुंवर सिंह जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय यह एक ऐतिहासिक क्षण था जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां ऑट्रालिया के मैदान में इकट्ठा हुईं 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया अटरोलिया का मैदान सिपाहियों के खून से लथपथ हो गया 26 मार्च को मिलमैन को पराजित करते हुए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया आगमगढ़ पर विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने लगे रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई दूसरी ओर जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया बाघ को देखो देखो अरे घोड़े पर सवार होकर हमारे राजा को सिंह कैसे जाने कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए राजा कुंवर सिंह की दाहिनी बांह में गोली लगी जिसे बाएं की तलवार से काट कर उन्होंने में बहा दिया जय माँ गंगे दुश्मन तक पर पहुंच गए जब कुमार सिंह करते थे पार गोली आकर लगी बांह में दायां हाथ हुआ बेकार हुई अपावन बाहुजान बस काट दिया लेकर तलवार ले गंगे ये हाथ आज तुझको ही देता हूं उपहार वीर भक्त का वही जानवी को मानो नजराना था सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया ओह माय गॉड देखो शाहबाग खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है यस सर घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी यह 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था जब पहली बार देसी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया पूरा शाहबाद शोक में डूब गया इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं वहां के लोकगीतों के वे नायक हैं ऐसे नायक बार-बार जन्म नहीं लेते देखो आजादी के दीवाने कुंवर सिंह अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय समन्वय अख्तर हुसैन आलेख डॉ रश्मि चौधरी कलाकार सुचित्रा गुप्ता नीरज शर्मा दिनेश वर्मा गीता वर्मा शांति एस कालरा मंगत राम और कीमती आनंद ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो